ईशावाश्योपनिषद के आठवें मंत्र का विचार संपन्न हुआ ईशावाश्यम इदम सर्वं इस प्रथम मंत्र के द्वारा सूत्रित ज्ञान निष्ठा का व्याख्यान अष्टम मंत्र के साथ पूरा हुआ द्वितीय मंत्र के द्वारा सूत्रित है कर्मनिष्ठा। तो कर्मनिष्ठा के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले सूत्रात्मक द्वितीय मंत्र का व्याख्यान प्रारंभ करना है नवम मंत्र से तो ज्ञान निष्ठा कर्म निश्था, ऐसी दो निष्ठाएं प्रथम एवं द्वितीय मंत्र के द्वारा बताई गई है तो ज्ञान निष्ठा को बताने वाले प्रकरण का एक प्रकार से उपसंहार हुआ कर्मनिष्ठा को बताने वाले प्रकरण का उपक्रम होना है तो भाष्कर भगवान उप ये जो कर्मनिष्ठा के व्याख्यान का उपक्रम होना है तो पूर्व प्रकरण और उत्तर प्रकरण इन दोनों का विभाग करके बता रहे हैं तो इसे कहा जाता है संबंध भाष्य एक प्रकार से कर्मनिष्ठा के व्याख्यान रूप प्रकरण के प्रारंभ में यह सम्मन भाष्य आ रहा है उसमें ये पूरा 18 मंत्रात्मक एक उपनिषद होने पर भी ईशावास्य उपनिषद नामक इसमें अवांतर दो प्रकरण है ज्ञान निष्ठा का एक प्रकरण मनिष्ठा का एक प्रकरण ऐसे दो अवान्तर प्रकरण है इसे स्पष्ट कर रहे हैं भाष्य में भाष्यकार भगवान और इन दो प्रकरणों का बीज रूप इस उपनिषद के प्रथम दो मंत्र हैं तो संबंध भाष्य की अवतरण टीका है इसे देखिए प्रकरण विभागम विभाग दिदर्शीसूर वृत्तम अनुदति अत्र आद्यन इति तो प्रकरण का विभाग बताने की इच्छा वाले भगवान भाष्यकार व्रत का अनुवाद करते हैं वृत्त कहते हैं पूर्वोक्त अर्थ का संक्षेप में कथन उसका अनुवाद कर रहे हैं पूर्व में विस्तार से उक्त जो अर्थ है उसे संक्षेप में बताना ये माना जाता है वृत्तानुवाद तो अभी पूर्व में बताया गया है आठवें मंत्र तक ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा का संक्षिप्त स्वरूप प्रथम एवं द्वितीय मंत्र में बताया गया जो ज्ञान निष्ठा का अनधिकारी है उसके लिए कर्म निष्ठा प्रथम द्वितीय मंत्र के द्वारा सूत्र रूप से बताया गया है उसे कहा जा रहा है अत्र आद्यन मंत्रेण इत्यादि से तो ईशावास्योपनिषदस्थ प्रकरण भेद को बताने की इच्छा वाले ये दीदर्श दिदर्शीषु भाष्यकार भगवान का विशेषण है बताने की इच्छा वाले किसको बताने की इच्छा वाले तो प्रकरण भेद को बताने की इच्छा वाले भगवान भाष्यकार व्रत कथन करते हैं तो भाष्य में है अत्र आद्यन मंत्रेण सर्वैश उक्ता प्रथमो सर्वना परितागे ना गृध कश्यस्वी धनम इति यहाँ पर पूर्ण विराम होना चाहिए इति के पास है। अभी काफी सुधार आ लगता है न इसमें तो यहां पुराने में पूर्ण विराम नहीं है तो पूर्ण विराम होना चाहिए और जहां पूर्ण विराम लगा है पुराने में ज्ञान निष्ठा के पास में वो पूर्ण विराम नहीं होना चाहिए वो यहां होना चाहिए के पास ज्ञान निष्ठा के पास नहीं होगा ना वहां तो होना चाहिए अवखंड का चिन्ह अवखंड का चिन्ह होना चाहिए हम्म? अच्छा हाँ और यहां भी प्रथम वेदार्थ में पूर्ण विराम दिया वो पूर्ण विराम की जरूरत नहीं स्वल्प विराम है तो ठीक है और इति के पास पूर्ण विराम इति का अन्वय है आद्ययन मंत्र के साथ तो अत्र अत्रन अशम उपनिषद ये जो ईशावाोपन है ईश ईशावाोपनषद में आद्य मंत्र जो है प्रथम मंत्र वो कौनसा है तो ईशावास्यम इद्मा गृध कस्वी इति यानी इति आध्ययन मंत्रेण ये जो प्रथम मंत्र है ईशावासी उपनिषद में इस मंत्र से सर्वेक्षणा परित्यागेन ज्ञान निष्ठा उगता ऐसा अन्य करना तो सर्वेष्णा परित्याग पूर्वक ज्ञान निष्ठा मोक्ष का साक्षात साधन बताया गया वो है प्रथम वेदार्थ प्रथम शब्द यहा में है प्रथम वेदार्थ है मुख्य वेदार्थ है मुख्य प्रयोजन का जो साधन होगा उसे मुख्य वेदार्थ कहा जाएगा ओ पाठ क्रम के अनुसार वो तो आएगा ही लेकिन ज्ञान और कर्म में मुख्य कौन है ज्ञान और कर्म उसका साधन है साधन की अपेक्षा साध्य होता है श्रेष्ठ मुख्य गौण होता है साधन तो कर्म निष्ठा है गौण वेदांत में और ज्ञान निष्ठा है प्रधान इसलिए प्रथम शब्द प्रधान मुख्य अर्थ में है और ये जो मुख्य वेदार्थ है ज्ञान निष्ठा उसे प्रथम मंत्र के द्वारा बताया गया है आद्यन प्रथम का पर्यायवाची तो आद्य शब्द आया ही है ना इसलिए उस आद्य का अर्थ है प्रथम मंत्रेण और यहां वेदार्थ का विशेषण है प्रथम इसलिए प्रथम वेदार्थ है न मुख्य वेदार्थ आद्यन मंत्र है न उक्त ऐसान हो जाएगा और इस प्रथम मंत्र के द्वारा उक्त जो मुख्य वेदार्थ है ज्ञान निष्ठा एष्ठात्र परित्याग पूर्वक ज्ञान निष्ठा इसका जो अधिकारी नहीं है ज्ञान निष्ठा का उसके लिए द्वितीय मंत्र के द्वारा ज्ञान निष्ठा की योग्यता संपादक साधन के रूप में कर्मनिष्ठा बताई गई है उसे आगे कहते हैं कि अज्ञानां जिजीवीषूना ज्ञाननिष्ठा संभव कुरेह इति कर्मनिष्ठोक्ता कर्मनिष्ठो द्वितेदाथ तो यहाँ द्वितीय शब्द बताता है अर्थ में गौण अर्थ में साधन का साधन है मोक्ष का साधन जो ज्ञान उसका साधन है ये कर्म तो जो अज्ञा है अज्ञानी है यद्यपि ज्ञान निष्ठा का अधिकारी भी अज्ञानी ही है ज्ञानी तो ज्ञान निष्ठा का भी अधिकारी नहीं है तो ज्ञान निष्ठा का अधिकारी भी अज्ञानी है और कर्म निष्ठा का अधिकारी भी अज्ञानी है लेकिन ज्ञान निष्ठा का अधिकारी है ऐष्णात्रय त्यागी सन्यासी और उसके लिए कहा गया न जीवितें मरने वा वृदिम कुरियात इसलिए उसके अंदर जीजी जी नहीं है और जिस अज्ञानी में जीजी जीविशा है वह अज्ञानी ज्ञान निष्ठा का अधिकारी नहीं है जीजी जीविशा से उपलक्षित ऐसा त्रय त्याग जीजीविशाह का मतलब बाकी वेषना हैं है उसके अंदर जीजी जी विशाई तो मूल है तो जीजी विषु है का अर्थ है एष्णात्र है जो अज्ञानी एष्णात्र त्यागी है वो ज्ञान निष्ठा का अधिकारी और जो जीजी विषु है का अर्थ है एष्णात्रय युक्त है वह ज्ञान निष्ठा का अधिकारी नहीं है तो कहते हैं ज्ञान निष्ठा असंभवे उसके द्वारा ज्ञान के अंतरंग साधनों का अनुष्ठान संभव नहीं हो पाता तो कुर कर्माणी जिजीवी इति कर्मनिष्ठा उक्ता उनके लिए बताई गई ज्ञान निष्ठा अधिकार संपादक कर्मनिष्ठा द्वितीय मंत्र के द्वारा इस द्वितीय मंत्र के द्वारा कर्म निष्ठा बताई गई यह द्वितीय वेदार्थ है यानी अमुख्य वेदार्थ है ज्ञान निष्ठा अधिकार संपादक साधन है अब ये जो दो मंत्र हैं प्रथम इससे अलग अलग दो साधन बताए गए इसलिए प्रकरण विभाग का बीज है शुरू वाले दो मंत्र और इन मंत्रों का विस्तार है मंत्रार्थ का विस्तार बाकी सोलह मंत्र तृतीय मंत्र से अठारह मंत्र वो इन्हीं दो मंत्रों का विस्तार कर रहे हैं दो मंत्रार्थों का इसे बताया जा रहा है लेकिन जो ये मंत्र भाग के द्वारा उक्त अर्थ है प्रकरण भेद अलग अलग दो प्रतिपाद्य निष्ठाएं हैं दो निष्ठाओं का प्रतिपादन करने वाले दो प्रकरण हैं। ऐसा या अंतर प्रकरण भेद इसे वेदों में मंत्र और ब्राह्मण ऐसे दो विभाग होते हैं मंत्रात्मक वेद ब्राह्मणात्मक वेद मंत्रात्मक वेद का व्याख्यान माना जाता है ब्राह्मण रूप वेद को तो ये ईशावास्यो उपनिषद है यजुर्वेद के मंत्र भाग की उपनिषद और यजुर्वेद के ब्राह्मण भाग की उपनिषद है बृहदारण्यक तो इसलिए ईशावास्यो उपनिषद का ही व्याख्यान है ये बृहदारण्यक उपनिषद उसी वेद के ब्राह्मण भाग की होने से जिस वेद के मंत्र भाग की ईशा व शुकनिषद है तो मंत्र के द्वारा उक्त जो अर्थ है ये ज्ञान ज्या, निष्ठा कर्म निष्ठा ये दो निष्ठाएं हैं करके ये ब्राह्मण भाग के द्वारा भी बताई गई है ऐसी और ये दो निष्ठाओं का अलग अलग प्रतिपादन होने से अलग अलग दो प्रकरण उपनिषद में दो सूत्र आते हैं जैसे यहां दो सूत्रात्मक मंत्र हो गए ना पहला दूसरा ऐसे वहां भी दो सूत्र आते हैं एक विद्या सूत्र और एक अविद्या सूत्र विद्या सूत्र है आत्मा इतव उपासीत विद्यासूत्र माना जाता है और अविद्यासूत्र है यो अन्याम देवताम उपासते अन्यो असो अन्यो अहम नस वेदा यथा पशु एवं सदेवना इस वाक्य को कहा जाता है अविद्यासूत्र और इन दो सूत्रों की ही व्याख्या है पूरा बृहधारण्य उपनिषद विद्यासूत्र ये नाम ही बता रहा है आत्माहित्य उपासित इस वाक्य का जो विद्या सूत्र नाम है यही बता रहा है कि ये विद्या शब्दित ज्ञान निष्ठा को बताता है और यो अन्यम उपासते अन्यो असो अन्यो अहम अस्मि यह बताता है कर्मनिष्ठा को भेदगर्भित है ना इसलिए कर्म निष्ठा को बताएगा तो इन दो मंत्रों के द्वारा उक्त जो अलग अलग दो निष्ठाएं हैं उनको बताने के लिए बृहदारण्य उपनिषद में भी अलग अलग दो प्रकरण हैं, और उन दो प्रकरणों में सूत्रात्मक दो वाक्य हैं, बाकी सब उन्हीं दो सूत्रात्मक वाक्यों का विस्तार है इसे भस्कर भगवान अनयोश्च निष्ठय विभागों इत्यादि से बता रहे हैं इसका टीका में अवतरण भी आएगा उससे पहले टीकाकार जो उपनिषद में अवान्तर प्रकरण भेद बताया गया है ज्ञान निष्ठा का प्रतिपादक प्रकरण कर्म निष्ठा का प्रतिपादक प्रकरण करके यह प्रकरण भेद भाष्कर भगवान ने बताया लेकिन उपनिषदों के व्याख्याता भाष्कर भगवान से पहले भी हुए हैं भास्कर नाम के वे कहते हैं कि उपनिषद एक ही प्रकरण है अलग अलग उसमें प्रकरण भेद करना ठीक नहीं है उपनिषदों का एक ही ब्रह्म विद्या प्रकरण नाम है उनके इस मान्यता का खंडन हो जाएगा भास्कर के भास्कर हैं, उनका उपनिषदों का व्याख्यान है वृत्ति नाम से इसलिए उनको कहा जाता है वृत्तिकार भास्कर को और वे हैं भेदाभेदवादी भेदा भास्कर का जो मानना है उपनिषद अलग में अलग अलग अवान्तर प्रकरण भेद नहीं पूरा उपनिषद एक प्रकरण है उसका खंडन कर रहे हैं टीकाकार तो टीका को देखिए यद उक्तम सर्वापि उप षद्वापनिषदेक ब्रह्म विद्या प्रकरण तत प्रकरणभेदक अचित भास्कर यदु तदसत ऐसा करना। तो उपनिषद व्याख्याता भास्कर वृत्ति नाम से उपनिषदों का व्याख्यान लिखने वाले इनका जो कथन है कि संपूर्ण उपनिषद एक ही ब्रह्म विद्या प्रकरण है तत यानी एक प्रकरण होने से उपनिषद पूरा उपनिषद में प्रकरण भेद भेदकरणम अनुचितम अवांतर प्रकरण भेद उपनिषदों में बताना अनुचित है ऐसा जो भेदाभेदवादी आचार्य भास्कर ने कहा कहते हैं तद असत उनका ये कथन गलत है अनुचित है भास्कर का मानना गलत है क्या मानना कि प्रकरण भेद करना अनुचित है यह भास्कर भगवान को कह रहे हैं भास्कर। तो भास्करकार कह रहे भास्कर का ही कहना यह प्रकरण भेद करना अनुचित है उपनिषद में यह भास्कर का कहना गलत है अवान्तर प्रकरण भेद करना उचित ही है यह अर्थ निकलेगा कैसे असद हैं इसे स्पष्ट कर रहे हैं कि उपासन विधानस्या उपनिषद सुदर्शनात् तो उपनिषदों में प्राणादि की उपासनाओं का भी विधान देखा जा रहा है तो ये जो प्राणादि उपासनाएं हैं ये ब्रह्म विद्या तो नहीं है प्राणादि तो ब्रह्म नहीं है न प्राण है मन है आदित्य है ऐसे कई उपासनाए बताएगी न उद्गीथादि उपासनाएं हैं ये सब प्राणादि उपासनाएं जो उपनिषदों में विहित हैं, वो देखी जा रही हैं। जो ब्रह्म विद्या कोटि में नहीं आती हैं प्राणादि उपासनाएं है। उनका भी उपनिषदों में विधान देखा जा रहा है इसलिए मात्र एक ब्रह्म विद्या का ही संपूर्ण उपनिषद प्रकरण है यह नहीं कहा जा सकता जो ब्रह्म विद्या कोटि में नहीं है प्राणादि उपासनाएं उनका अलग ही प्रकरण मानना पड़ेगा विषय भेद से प्रकरण भेद होता है ना, ना। तो हाँ वो ब्रह्म विद्या है वो तो हाँ, प्राण है प्राणोश में प्रज्ञात्मा इत्यादि जो दूसरे प्राण हैं उपास्य वो बताया जेष्ठ से श्रेष्ठ से इत्यादि में वो है अब्रह्म ही और उस अब्रह्म जैसे मन है अब्रह्म अक्षी है इत्यादि की भी उपासनाएं बताई है ना पंचाग्नि विद्याएं हैं ये कई ब्रह्म भिन्न उपासनाएं हैं वो ब्रह्म विद्या नहीं है, नहीं मानी जाती उनको और जो हिरण्य गर्भा की प्राप्ति की साधन भूता ब्रह्मलोक की प्राप्ति की साधन भूता उपासनाएं हैं वो भी ब्रह्म विद्या नहीं कही जाएगी ब्रह्म विद्या का तो फल है मोक्ष इसलिए और जो क्रम मुक्ति की साधन भूत उपासना दहरादि तो ब्रह्म विद्या है वो मोक्ष ही फल है उनका परंपरा क्रमुक्ति अर्जिन उपासनाओं का क्रम मुक्ति फल नहीं है अभ्युदय फल है ऐसी जो उपासनाएं हैं प्राण की अभ्युदय फलक उपासनाएं उन्हें कहा जा रहा है कि वे उपनिषदों में हैं पुरुष की यज्ञ रूप से उपासना आयु की वृद्धि के लिए ये सब उपासनाएं भी कैसी हैं वो है ब्रह्म विद्या से भिन्न उनका भी प्रतिपादन उपनिषदों में होने से मानना पड़ेगा कि ब्रह्म विद्या से भिन्न प्राणादि उपासनाओं को बताने वाला वह अलग प्रकरण है ऐसा मानना पड़ेगा इसलिए ये कहना कि संपूर्ण उपनिषद ब्रह्म विद्या प्रकरण नाम से प्रसिद्ध है करके ये गलत है ये कहा कि प्राणादि उपासन विधानस्या उपनिषद सुदर्शनाथ यदि कोई एक कहे भास्कर ही ऐसा कहते हैं तो कहते हैं उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए क्या कहेंगे कि प्राण उपासनादियों को जो ब्रह्म विद्या से विलक्षण प्रतीत हो रही है उपासनाएं प्राणादि उपासनाएं उन्हें ब्रह्म विद्या का अंग मान लो जैसे दर्श पूर्णिमास का अंग है प्रयास ऐसे ब्रह्म विद्या के अंग हैं प्राण उपासना प्राणादि उपासनाएं ऐसा मानो तो ब्रह्म विद्या के प्रकरण में ब्रह्म विद्या के अंग के रूप में प्राणादि उपासनाओं का कथन बन जाएगा एक ही प्रकरण सिद्ध हो जाएगा जैसे दर्श पूर्णमास के प्रकरण में प्रयासादि का कथन है तब भी प्रकरण भेद नहीं है क्योंकि अंगी के प्रकरण में अंगों का कथन उचित ही माना जाता है ऐसे अंगी माना जाए ब्रह्म विद्या को जिसका ये संपूर्ण उपनिषद एक प्रकरण है और उसके प्रकरण में ब्रह्म विद्या के अंग भूत प्राणादि उपासनाओं का वर्णन ये प्रकरण विरुद्ध नहीं है और प्रकरण भेदक भी नहीं बनेगा ऐसा यदि भास्कर कहते हैं तो सिद्धांत की ओर से टीकाकार कह रहे भास्कर को ऐसा नहीं कहना चाहिए ये लिखते है टीका में कि नदप तदप्द से प्राणादि उपासनाओं को लेना तो प्राणादि उपासनाएं उपनिषदों में बताई गई की अंग है ब्रह्म ज्ञान अंगी है इसलिए अंगी ब्रह्मज्ञान के प्रकरण में अंगभूत तो प्रदिपासना उपासनाओं का कथन अवरुद्ध है प्रकरण भेदक नहीं होगा ऐसा भास्कर को नहीं कहना चाहिए भास्कर ऐसा नहीं कह नहीं कह सकते क्यों कहते इसलिए नहीं कह सकते कि प्राणादि उपासनाओं का और ब्रह्म विद्या का अंगी भाव संभव नहीं है जैसे दर्शपूर्णमास और प्रयाजादि का अंगांगी भाव है इसलिए दर्शपूर्णमास के प्रकरण में प्रयाजादि का कथन प्रकरण भेदक नहीं है अंगांगी भाव होने से ऐसा अंगांगी भाव प्राणादि उपासनाएँ तथा ब्रह्म विद्या में नहीं होगा क्यों नहीं होगा तो कहते पृथक फल श्रवणात तो, तो ब्रह्म विद्या का जो फल है ब्रह्म विद्या का क्या फल है मोक्ष और उस ब्रह्म विद्या के फलभूत मोक्ष से विलक्षण पृथक का विलक्षण अभ्युदय रूप फल प्राणादि उपासनाओं का सुना गया है उपनिषद में ज्येष्ठत्व श्रेष्ठत्व गुण से विशिष्ट प्राण की उपासना करने वाले को बताया गया कि वह अपनी जाति में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होता है ज्येष्ठ श्रेष्ठस् हवा भवती स्वाम ऐसा फल ये अपने जाति में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होना ये कोई मोक्ष तो नहीं है ना और ये प्राण उपासना का फल बताया गया ये ब्रह्म विद्या के फल मोक्ष से अलग प्राण उपासनाओं का फल देखा जा रहा है उपनिषद में इसलिए प्राण उपासना ब्रह्म विद्या के फल से विलक्षण फलवती प्राण उपासना ब्रह्म विद्या का अंग नहीं बनेगी ऐसे दर्श पूर्णमास जो फल है स्वर्ग उससे विलक्षण प्रयाज का कोई फल नहीं सुना गया इसलिए प्रयास आदि तो अंग है हा दर्श पूर्णमास के ऐसे प्राणादि उपासनाएं ब्रह्म विद्या का अंग तब होती जब ब्रह्म विद्या के फलभूत मोक्ष से विलक्षण फल प्राणादि उपासना का उपनिषद में श्रुत न होता लेकिन सुना जा रहा है इसलिए इनमें अंगांगी भाव नहीं होगा क्योंकि अंगांगी भाव का नियामक है फलवत्निधो अफलम तद अंगम सफल साधन के पास में सफल साधन के प्रकरण में कहा गया जो निष्फल साधन विशेष है साधन को तो बताया लेकिन फल को नहीं बताया ऐसा निष्फल साधन सफल साधन का अंग माना जाता है तो प्राण आदि उपासनाएं निष्फल तो नहीं है फलवती है इसलिए फलवती प्राणाधि उपासनाओं को ब्रह्म ज्ञान का अंग नहीं कह सकते ये कहा गया पृथक फल श्रवनाथ इसलिए प्राणादि का प्राणादि उपासनाओं का विधान जो उपनिषदों में है उसे मानना पड़ेगा प्राणादि सफल प्राणादि उपासनाओं का विधान करने वाला प्रकरण ब्रह्म विद्या के प्रकरण से अलग है सफल साधन को बता रहा है यात्र प्रकरण भेद मानना पड़ेगा और जो भास्कर संपूर्ण उपनिषद को मानते हैं एक प्रकरण ब्रह्म विद्या का और उपनिषदों में बताए गए कर्मों को ब्रह्म विद्या के अंग मानते हैं अंग यानी समुच्चय मानते हैं ज्ञान कर्म समुच्चय वादी है वे भास्कर वे कहते हैं मोक्ष ज्ञान कर्म समुच्चय से होता है तो इसलिए उपनिषदों में कहीं कहीं कुरुअ्य कर्मानी इत्यादि से कर्म भी बताया गया है वह ब्रह्म विद्या के साथ कर्म का समुच्चय बताने के लिए केवल ब्रह्म विद्या मोक्ष का साधन नहीं केवल कर्म भी मोक्ष का साधन नहीं ब्रह्म ज्ञान समुचित कर्म मोक्ष का साधन है ऐसा मानना है भास्कर का लेकिन उन्हें कहा जा रहा है कि वे भी जो उपनिषद का प्रतिपाद्य ज्ञान कर्म समुच्चय मानते हैं वे भी उपासना उपासना का जो आपस में समुच्चय है उसे ज्ञान कर्म समुच्चय से अलग ही मानते हैं उपासना उपासना का समुच्चय का मतलब कार्य ब्रह्म की उपासना कारण ब्रह्म की उपासना व्याकृत उपासना अव्याकृत उपासना कहलाती है जिसे यहां पर संभूति असंभूति की उपासना कहा जाएगा संभूति असंभूति उपासना का एक अलग ही प्रकरण मानते हैं भास्कर भी ज्ञानकर्म समुच्चय जो उपनिषदों का मुख्य प्रतिपाद्य है भास्कर के अनुसार उस मुख्य उपनिषदों के प्रतिपाद्य ज्ञानक्रम समुच्चय से अलग व्याकृत अव्याकृत उपासना का प्रकरण है ऐसा उन्होंने माना भी है तो उनके उस मान्यता के साथ इस मान्यता का विरोध होगा न कि सारी उपनिश, संपूर्ण उपनिषद एक ब्रह्म विद्या का प्रकरण है ये जो मान रहे हैं वह ज्ञान कर्म समुच्चय से अलग व्याकृत अव्याकृत उपासना को बताने वाला प्रकरण कैसे मान सकते हैं लेकिन माना है तो पूर्वापर विरोध उन्हीं के मत में है कि नहीं ये पूर्वापर विरोध भी बता रहे हैं आगे कि तेनापी व्याकृत अव्याकृत उपासन समुच्चय विधानस्य प्रकरण भेदेन एव इष्टत्वात तेनापि कार्य भास्करेनापी जो संपूर्ण उपनिषद को एक प्रकरण मान रहे हैं ज्ञान कर्म समुच्चयवादी भास्कर वे भी व्याकृत अव्याकृत उपासना समुच्चय का विधान करने वाला अलग ही प्रकरण मानते हैं उन्हें संभूति असंभूति उपासना के समुच्चय को बताने वाला प्रकरण असंभूत वेदो भजन इत्यादि से अलग ही प्रकरण मानना अभीष्ट है रोमांत हैं, तो ऐसा मानेंगे तो पूर्वापर विरोध होगा इस अभिप्राय से कहते हैं व्याकृत अव्याकृत उपासन से प्रकारांतरवात तो व्याकृत उपासना अव्याकृत उपासना यह ज्ञान कर्म समुच्चय रूप जो प्रकरण का मुख्य प्रतिपाद्य अर्थ है प्रकृत अर्थ उससे प्रकारांतर है कर्म समुच्चय से अलग यह व्याकृत अव्याकृत उपासना समुच्चय है ज्ञान कर्म का समुच्चय नहीं उपासना उपासना का समुच्चय है कार्य उपासना कारण उपासना का समुच्चय उन्होंने माना है इसलिए माना जाएगा कि वो अलग प्रकरण है ऐसा भी मान रहा है यथा कर्म कांडे अग्निहोत्रादि प्रकरण भिन्नम एव इष्यते भिन्नाकर्म तथा अपि उपनिषत्सुअ भिन्ना कर्मुद्ध विद्या प्रकरण भेदो न विरु्यते तो कहते हैं जैसे कर्मकांड एक प्रकरण है और उस मुख्य प्रकरण कर्म में अवान्तर प्रकरण भेद है कर्म तो अनेकों प्रकार के हैं न उन अनेकों प्रकार के कर्मों से बताया जाता है क्या अलग अलग कर्मों को तो अलग अलग कर्मों को बताने वाला एक अलग अलग स्वतंत्र प्रकरण माना गया दर्श पूर्णमास का प्रकरण अलग तो अग्निहोत्र का प्रकरण अलग तो राज का प्रकरण अलग अश्वमेध याग का प्रकरण अलग का अलग।, से अलग अलग माने हैं तो अग्निहोत्रादि प्रकरण बाकी दर्श पूर्णमासादि के प्रकरण से भिन्न है अंतर प्रकरण भेद है प्रतिपाद्य अवांतर विषय भेद को लेकर के जैसे अलग प्रकरण माना जाता है कर्म कांड के द्वारा ये दृष्टांत हुआ ऐसा क्यों है अलग प्रकरण तो विषय भेद अधिकारी भेद होने से दर्श पूर्णमा शादी का अधिकारी होगा स्वर्ग काम नित्य जो अग्निहोत्रादि है उसका अधिकारी होगा जो सामान्य ऐसे कोई फल विशेष नहीं चाह रहा है कर्तव्य समझ करके अपने वर्णाश्रम में विहित कर्म का अनुष्ठान कर रहा है वह नित्य अग्निहोत्रादि का वो अधिकारी होगा और ऐसे सकाम अलग अलग कर्मों का जो जो अलग अलग फल है उस उस फल को चाहने वाला अलग अलग अधिकारी हो जाएगा उन प्रकरणस्थ कर्मों का अलग अलग इसलिए प्रकरण भेद है अधिकारी भिन्न होने से अवंतर प्रकरण भेद जैसे कर्मकांड में है ऐसे कहते हैं तथा अपि भिन्न अधिकारी त्वात कर्म अविरुद्ध विद्या अत्र आगे क्या है अत्र नहीं है कर्म विद्या प्रकरण भेदो कर्म अविरुद्ध विद्या कर्मा विरुद्ध विद्या, कर्म विद्या उससे आगे अत्र शब्द नहीं छपा हुआ टीका में विद्यात? वो पुरानी पुस्तक है ये पुस्तक इधर लियो आप कर्म अविरुद्ध कर्मा विरुद्ध तद विरुद्ध विद्या भेदो भेदो न न कर्मा विद्या विद्याभेदी तो कर्मा विरुद्ध विद्या और तद विद्या प्रकरण भेदो न विरुद्ध ऐसा छपा कर्म अविरुद्ध विद्या तद विरुद्ध विद्या प्रकरण भेदो न विरुद्ध ऐसा है ना अभी नया हाँ तत् तो कर्मा अविरुद्ध विद्या तद विरुद्ध विद्या तत्प्रकरण भेदो न विरुद्ध ऐसा है ना हाँ तो ऐसा होता है तो कर्म अविरुद्ध विद्या उपासना मानी जाती है कर्म के साथ विरोध नहीं है जिस विद्या का तो विद्या कर्म अविरुद्ध विद्या है उपासना जो अनुष्ठे हैं प्रयत्न साध्य है कर्म भी प्रयत्न साध्य है उपासना भी प्रयत्न साध्य है इसलिए कर्म अविरुद्ध विद्या मानी जाती है आपकी ये क्या नाम उपासना हाँ तो कर्म अविरुद्ध विद्या है उपासना और तद विद्या है अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक ज्ञान तद में में शब्द से लेना आ, कर्म को तो दो विद्याएं हैं कर्म विरुद्ध विद्या कर्म अविरुद्ध विद्या कर्म अविरुद्ध विद्या है उपासना कर्म विरुद्ध विद्या है ब्रह्मज्ञान अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक ज्ञान तो इन दोनों का प्रकरण भिन्न माना जा कर्म अविरुद्ध विद्या का प्रकरण और कर्म विरुद्ध विद्या का प्रकरण भेद का कोई विरोध नहीं है इन्हें उपासना और ज्ञान के प्रकरण का कोई विरोध नहीं है जैसे प्रकरण का भेद होता है तो उसका कोई विरोध नहीं है प्रकरण भिन्न भिन्न होता है तो ठीक ही है जैसे अग्निहोत्र और दर्श पूर्णमास का प्रकरण अलग अलग है ऐसे कर्म विरुद्ध विद्या का प्रकरण वो हो गया आठवें मंत्र तक तृतीय मंत्र से वो एक अलग प्रकरण हुआ अब कर्म अविरुद्ध जो विद्या है उपासना उसका प्रकरण यस्तद्वेदो भयंस इत्यादि से शुरू हो रहा अंधन तम प्रविशांति इत्यादि से ये है कर्म अविरुद्ध विद्या का प्रकरण इस प्रकार ये प्रकरण भेद मानते हैं तो उसका कोई विरोध नहीं है अविरोध ही है यानी प्रकरण भेद है अग्निहोत्र और दर्श पूर्णवास प्रकरण भेद के तरह उस दृष्टांत से ये बताया है ये नए नए प्रक संस्करण में ठीक संशोधित करके लिखा है ठीक लिखा है आगे हैं आगे हैं मंत्रार्थ है अब वो अनयोच्च इत्यादि का अवतरण है टी जो भाष्य में आ रहा है ना यानी भास्कर के मत का निराकरण यहाँ तक पूरा हुआ भास्कर का जो एक कथन था कि एक प्रकरण है पूरी, पूरी उपनिषद प्रकरण भेद नहीं है करके उसका खंडन हुआ तो इसलिए प्रकरण भेद जो बताया जा रहा है वो उचित है ये सिद्ध हुआ और अब वो कर्म विरोधी जो विद्या थी उसका प्रकरण समाप्त हुआ और कर्म अविरोधी विद्या का प्रकरण प्रारंभ हो रहा है ईशावासी में ये ऐसे अलग अलग दो प्रकरण हो गए इस मंत्र के द्वारा बताए गए जो अलग अलग दो प्रकरण हैं ईशावासीपनिषद रूप मंत्र के द्वारा इसे ब्राह्मण भाग की बृहदार उपनिषद भी बताती है ये आगे अन इत्यादि से कहा जा रहा है अनोश्च इत्यादि भाष्यवाक्य का अवतरण लिखते हैं टीकाकार मंत्रार्थे ब्राह्मण सम्मतिम दर्शयतु उपक्रमते अनोच इदिना मंत्र के अर्थ में ब्राह्मण संतिम दर्शयतुम उपक्रमते मंत्र अर्थ में ब्राह्मण की सम्मति को बताने के लिए यह वाक्य आगे आ रहा है हा ब्राह्मण का अर्थ लेना ब्राह्मण भाग वो है बृहदारण्य उपनिषद तो मंत्रार्थ हुआ प्रकरण भेद कर्मि ज्ञान निष्ठा का प्रकरण कर्मनिष्ठा का प्रकरण अलग अलग ये प्रकरण भेद है मंत्रार्थ और इस प्रकरण भेद रूप मंत्रार्थ में बृहदारण्य उपनिषद रूप ब्राह्मण वेद भाग की भी सम्मति बताई जा रही है संमति दर्शत उपक्रमते अनोची तो अनोच इत्यादि भाष्य की चर्चा हम लोग कल करेंगे